तीन, अब विषय पर आते हैं हिंदू धर्म के दर्शन के परीक्षण के लिए मैं न्याय की कसौटी तथा उपयुक्तता की कसौटी इन दोनों कसौटियों को लागू करना चाहूंगा प्रथम न्याय की कसौटी को लागू करूंगा ऐसा करने से पहले मैं न्याय के तत्व से मेरा क्या अर्थ है ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा इसकी व्याख्या प्रोफेसर बर्गब से अच्छी किसी ने नहीं की है जैसा कि उन्होंने बताया है न्याय का सिद्धांत एक सारभूत सिद्धांत है और उसमें लगभग उन सभी सिद्धांतों का समावेश है जो नैतिक व्यवस्था का आधार बने हैं न्याय ने सदा ही समानता तथा कार्य के अनुरूप क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है निष्पक्षता से समानता उभरी है। नियम और नियमन न्यायपूर्ण और नीति परायणता ये मूल्य के रूप में समानता से जुड़े हुए हैं यदि सभी मनुष्य समान है तब वे सभी एक समान तत्व के हैं और यह समान तत्व उन्हें समान मौलिक अधिकार तथा समान स्वतंत्रता के योग्य बनाता है। संक्षेप में न्याय का दूसरा सरल नाम है स्वतंत्रता समानता और और हिंदू धर्म को परिधांत से से को हिंदू धर्म मान्य करता है हम एक एक प्रश्न का विचार करें क्या हिंदू धर्म समानता को स्वीकार करता है इस प्रश्न से किसी के भी मन में तुरंत जाति व्यवस्था का विचार आता है जाति व्यवस्था की एक विचित्र विशेषता यह है कि विभिन्न जातियां एक समान स्तर पर नहीं खड़ी हैं। ये वो व्यवस्था है जिसमें विभिन्न जातियों का स्थान एक दूसरे के ऊपर ऊर्ध्वाकार क्रम में निश्चित किया गया है कदाचित मनु जाति के निर्माण के लिए जिम्मेदार ना हो परंतु मनु ने वर्ण की पवित्रता का उपदेश दिया है जैसा कि मैंने इससे पूर्व स्पष्ट किया है वर्ण व्यवस्था जाति की जननी है और इस अर्थ में मनु जाति व्यवस्था का जनक ना भी हो परंतु उसके पूर्वज होने का उस पर निश्चित ही आरोप लगाया जा सकता है जाति व्यवस्था के संबंध में मनु का दोष क्या है इसके बारे में चाहे जो स्थिति हो परंतु इस बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि श्रेणीकरण और कोटि निर्धारण का सिद्धांत प्रदान करने के लिए मनु ही जिम्मेदार है मनु की इस योजना में ब्राह्मण का स्थान प्रथम श्रेणी पर है उसके नीचे है क्षत्रिय क्षत्रिय के नीचे है वैश्य वैश्य के नीचे है शूद्र और शूद्र के नीचे है अतिशूद्र क्रमिक श्रेणी की यह व्यवस्था असमानता के सिद्धांत को लागू करने का एक दूसरा सीधा तरीका है ताकि सही रूप में यह कहा जा सके कि हिंदू धर्म समानता के सिद्धांत को मान्यता नहीं देता सामाजिक प्रतिष्ठा की यह असमानता राज दरबार के समारोह में चलने वाले दरबार के अधिकारियों की श्रेणी में दिखाई देने वाली असमानता के समान नहीं है समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा हर समय हर स्थान पर तथा सभी कार्यो में पालन की जाने वाली सामाजिक संबंधों की यह स्थायी व्यवस्था है जिसका सभी अमल करते हैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए काफी समय लग सकता है कि मनु ने कैसे जीवन की प्रत्येक अवस्था में असमानता के तत्व को लागू किया और उसे जीवन की एक सजीव शक्ति बनाया परंतु फिर भी मैं गुलामी विवाह तथा विधि के नियमों जैसे कुछ उदाहरण देकर यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा मनु ने गुलामी को मान्यता प्रदान की है मनु ने सात प्रकार के गुलाम बताए हैं नारद ने पंद्रह प्रकार के गुलाम बताए हैं परंतु उसने उसे शूद्र तक ही सीमित रखा केवल शूद्रों को ही शेष तीन ऊंचे वर्णों का गुलाम बनाया जा सकता था परंतु ये ऊंचे वर्ण शूद्रों के गुलाम नहीं हो सकते थे परंतु ऐसा प्रमाणित होता है कि में व्यवस्था मनु के नियम से भिन्न थी और केवल शूद्र ही गुलाम नहीं होते थे किंतु अन्य तीन वर्णों के लोग भी गुलाम होते थे यह स्थिति जब स्पष्ट हो गई तब नारद नाम के मनु के उत्तराधिकारी ने एक नया नियम बनाया नारद का यह नया नियम निम्न प्रकार है पांच जब कोई मनुष्य अपनी जाति विशेष के कर्तव्यों का उल्लंघन करता है उसे छोड़कर चार वर्णों पर नीचे से ऊपर उल्टे क्रम में गुलामी लागू नहीं की जा सकती इस संबंध में यह गुलामी किसी स्त्री की स्थिति के समान है गुलामी को मान्यता प्रदान करना बहुत बुरी बात थी परंतु यदि गुलामी को अपना रास्ता स्वयं निर्धारित करने की आजादी दी जाए तो उससे कम से कम एक लाभकारी प्रभाव होता है कदाचित वह सभी को एक समान स्तर पर लाने की शक्ति बन जाति व्यवस्था की नीम को नष्ट कर देती क्योंकि शायद उसके अंतर्गत ब्राह्मण किसी अछूत का गुलाम और अछूत किसी ब्राह्मण का मालिक बन सकता था परंतु जब यह स्पष्ट हो गया कि अनुबंधित गुलामी उसी जैसा सिद्धांत है तब उसे ही विफल करने के प्रयास किए गए इसलिए मनु और उसके उत्तराधिकारियों ने गुलामी को मान्यता प्रदान करते हुए इस बात का भी आदेश दिया कि उसे वर्ण व्यवस्था के उल्ट क्रम से लागू नहीं किया जाए इसका मतलब है एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का गुलाम बन सकता है परन्तु वह किसी दूसरे वर्ण का जैसे क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा अति शूद्र का गुलाम नहीं हो सकता परंतु दूसरी ओर एक ब्राह्मण इन चार वर्णों के किसी भी व्यक्ति को गुलाम बना सकता है परंतु उस व्यक्ति को नहीं जो ब्राह्मण है एक वैश्य किसी वैश्य शूद्र तथा अतिशूद्र को गुलाम बना सकता है परंतु उसे नहीं जो ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय नहीं जो ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य है एक अतिशूद्र किसी अतिशूद्र को ही गुलाम बना सकता है परंतु उसे नहीं जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य था शूद्र है अब विवाह पर मनु की धारणा का विचार करें नीचे मनु के विभिन्न वर्णों के अंतर्जा विवाह के नियम दिए गए हैं मनु कहता है तीन दशमलव एक दो द्विजों की पहली शादी के लिए उसकी जाति की स्त्री की ही संस्तुति की जाती है परंतु ऐसे लोगों के लिए जिन्हें किसी कारण से पुनर्विवाह करना हो उनके वर्णों के सीधे नीचे वर्ण की स्त्रियों को वर्यता दी जाती है तीन, एक, तीन एक शूद्र स्त्री केवल शूद्र की पत्नी बन सकती है तथा वैश्य स्त्री एक वैश्य की पत्नी बन सकती है वे दोनों तथा क्षत्रिय क्षत्रिय विवाह का विरोधी है उसका कहना है कि प्रत्येक वर्ण अपने वर्ण में ही विवाह करे परंतु उसकी निश्चित वर्ण के बाहर के विवाह को मान्यता थी फिर यहां भी वह इस बात के लिए विशेष रूप से सचेत था कि अंतर्जा विवाह से उसके वर्णों की असमानता के सिद्धांत को हानि न पहुंच सके गुलामी के समान वह अंतरजातीय विवाह को अनुमति देता है परंतु उल्ट क्रम से नहीं। एक जब अपने वर्ण के बाहर करना चाहे, तब उसके नीचे के किसी वर्ण के साथ विवाह कर सकता है एक क्षत्रिय उसके नीचे के दो वर्णों वैश्य और शूद्र स्त्री के साथ विवाह कर सकता है परंतु किसी ब्राह्मण स्त्री के साथ विवाह नहीं कर सकता जो उससे ऊंचा वर्ण है एक वैश्य किसी वर्ण की स्त्री के साथ विवाह कर सकता है जो सीधे उससे नीचे है। परंतु उत्तर है कि मनु असमानता के नियम को बनाए रखने के लिए अत्यधिक उत्सुक था हम विधि के नियम को ही ले विधि के नियम का सर्वसाधारण अर्थ यही समझा जाता है कि कानून के सामने सभी समान है इस विषय पर मनु का क्या कहना है यह बात जो कोई जानना चाहता हो वह उसकी आचार संहिता के निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है गवाही देने के लिए मनु के अनुसार उसे निम्न प्रकार से शपथ दी जाए आठ दशमलव आठ सात शुद्ध हृदय न्यायकर्ता शुद्ध तथा सत्यवक्ता वक्ता द्विज को कई बार पुकारेगा कि वह किसी देवता की प्रतिमा या ब्राह्मण की प्रतीक प्रतिमा के समक्ष पूर्व या उत्तर की ओर मुख कर खड़े होके पूर्वा में अपनी गवाही दे आठ दशमलव आठ आठ न्यायाधीश ब्राह्मण से कहो क्षत्रिय से सत्य कहो वैश्य से गोबीज और स्वर्ण की चोरी के पाप की झूठी गवाही से तुलना करते हुए तथा शूद्र से उन सभी पापों जो मनुष्य कर सकता है के दोषों की झूठी गवाही से तुलना करते हुए गवाही देने को कहेगा आठ दशमलव एक एक तीन न्यायाधीश पुरोहित को उसके सत्य वचन की क्षत्रिय को उसके घोड़ा अथवा हाथी अथवा शस्त्र की वैश्य को उसकी गाय अनाज आभूषणों की शूद्र को उसके सिर पर हाथ रखकर यदि वह झूठ बोला तो उसे सब पाप लगें कहकर शपथ दे मनु झूठी गवाही देने वाले मामलों पर भी विचार करता है उसके अनुसार झूठी गवाही देना अपराध है वह कहता है आठ न्याय की विफलता को रोकने के लिए तथा दुराचार को रोकने के लिए बुद्धिमान मनुष्यों ने झूठी गवाही देने वालों के लिए कुछ दंड बतलाए हैं जिनकी आज्ञा ऋषि विधायकों ने दी है आठ दशमलव एक दो तीन निम्न वर्णों को न्यायी राजा झूठी गवाही देने के लिए पहले जुर्माना लेकर उन्हें राज्य की सीमा त्याग देने को कहे परंतु ब्राह्मण को केवल राज्य की सीमा त्यागने को कहे किंतु मनु ने एक अपवाद स्थापित किया आठ दशमलव एक एक दो तथापि किसी स्त्री से प्रेम व्यक्त करते समय विवाह के प्रस्ताव के समय किसी गाय द्वारा घास अथवा फल खाते समय यज्ञ के लिए लकड़ी ले जाते समय अथवा ब्राह्मण की रक्षा का वचन देते समय हल्की शपथ लेना घोर पाप है अपराधों के मसले चलाने के लिए उनकी स्थिति मनु के अध्यादेशों को जानने से स्पष्ट होती है जिनका संबंध कुछ महत्वपूर्ण अपराधों से है मान हानि के अपराध के लिए मनु कहता है आठ दशमलव यदि कोई क्षत्रिय किसी पुरोहित की मानहानि करता है तो उस पर 100 पर्ण का जुर्माना किया जाएगा यदि कोई वैश्य किसी पुरोहित की मानहानि करता है तो उस पर एक या दो सौ का जुर्माना किया जाएगा लेकिन ऐसे किसी अपराध के लिए किसी शिल्पी या दास व्यक्ति को कोड़े लगाए जाएंगे। यदि कोई पुरोहित किसी क्षत्रिय की मानहानि करे तो उस पर पचास पण का जुर्माना किया जाएगा यदि वह किसी वैश्य की मानहानि करता है तो उस पर पच्चीस पण का जुर्माना किया जाएगा तथा दास वर्ग के किसी व्यक्ति की भर्सना करने पर बारहपण जुर्माना किया जाएगा आठ यदि कोई शूद्र व्यक्ति किसी द्विज की घोर भर्सना करता है तो उसकी जीव को काट दिया जाए क्योंकि उसने ब्रह्मा के निम्नतम भाग से जन्म लिया है आठ दशमलव दो सात एक यदि शूद्र उनके नामों तथा वर्णों का अपमान पूर्ण तरीके से उल्लेख करता है मानो वह कहता है अरे देवदत्त तू ब्राह्मण नहीं है तो दस अंगुल लंबी लोहे की गर्म सलाख उसके मुंह में डाली जाएगी आठ यदि शूद्र घमंड पूर्वक पुरोहितों को उनके कर्तव्यों के लिए निर्देश देता है तो राजा उसके मुंह तथा कान में गर्म तेल डालने का आदेश देगा गाली देने के अपराध के लिए मनु कहता है आठ यदि कोई पुरोहित तथा क्षत्रिय आपस में गाली गलौच करते हैं तो इस संबंध में जुर्माना विद्वान राजा द्वारा किया जाएगा और वह दंड या जुर्माना पुरोहित पर सबसे कम तथा क्षत्रिय पर उससे अधिक किया जाएगा आठ उपरोक्त अपराध यदि कोई वैश्य शूद्र करते हैं तब उन्हें जबान काटने की सजा छोड़कर शेष सभी प्रकार का दंड उनकी जाति के अनुसार दिया जाए दंड का यह निर्धारित नियम है प्रहार या मारपीट के अपराध के लिए मनु कहते हैं आठ दशमलव दो सात नौ जिस अंग द्वारा नीच जाति व्यक्ति ऊंची जाति के व्यक्ति पर हमला करेगा या उसे चोट पहुंचाएगा उसका वह अंग काट लिया जाएगा यह मनु का अध्यादेश है आठ जिसने दूसरे पर हाथ उठाया हो अथवा डंडा उठाया हो तो उसका हाथ काट दिया जाए और जो क्रोध में आकर किसी के लात मारता है उसका पैर काट दिया जाए अहंकार के अपराध के लिए मनु कहता है दो, आठ एक, नीच का कोई व्यक्ति, यदि तो उसके कुहले को दाग दिया जाएगा तथा उसे देश निकाला दे दिया जाएगा या राजा उसके नितंब पर गहरा घाव करवा देगा आठ दशमलव दो आठ दो यदि वह घमंड के साथ उस पर थूकता है तो राजा उसके दोनों होठो को यदि वह उस पर पेशाब करता है तो उसके लिंग को यदि वह वा अपान वायु छोड़े तो उसकी गुदा को कटवा देगा आठ दशमलव दो आठ तीन यदि वह ब्राह्मण को बालों से पकड़ता है या इसी तरह यदि वह उसका पैर या गला या अंकोश पकड़कर खींचता है तो राजा बिना किसी हिचक या संकोच के उसके हाथों को कटवा दे व्यभिचार के अपराध के लिए मनु कहता है आठ यदि कोई शूद्र किसी पुरोहित की पत्नी के साथ वास्तव में व्यभिचार करता है तो उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए पत्नियों के मामले में सभी चारों वर्णों की, स्त्रियों की, से रक्षा की जानी चाहिए तीन कोई किसी उच्च जाति की युवती से प्यार करता है तो उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए परंतु यदि वह कोई समान वर्ग की कन्या से प्यार करता है तो उसे उस कन्या से शादी करनी होगी बशर्ते उस कन्या का पिता इसके लिए इच्छुक हो आठ यदि कोई शुद्र किसी द्विज स्त्री के साथ संभोग करता है, है चाहे वह स्त्री घर पर रक्षित अथवा अरक्षित उसे उसी प्रकार दंड दिया जाएगा। यदि स्त्री अरक्षित है तो अपराधी के लिंग को कटवाकर तथा उसकी संपत्ति को जब्त कर दंडित किया जाए यदि वह रक्षित है तो अपराधी की संपत्ति को जब्त कर उसे प्राणदंड दिया जाए आठ क्षित ब्राह्मणी के साथ व्यविचार करने पर वैश्य एक वर्ष की सजा के बाद अपनी समस्त धन संपत्ति खो देगा क्षत्रिय पर एक हजार और गधे के मूत्र से उसका मुंडन किया जाएगा आठ दशमलव तीन लेकिन यदि कोई वैश्य या क्षत्रिय किसी अरक्षित ब्राह्मणी के साथ व्यभिचार करता है तो राजा वैश्य पर पांच पण तथा क्षत्रिय पर एक पण का केवल जुर्माना करेगा आठ लेकिन यदि ये दोनों किसी ने केवल रक्षित पुरोहितानी वर्ण किसी गुणवती के साथ व्यवचार करते हैं तो वे शूद्रों के समान दंडनीय हैं अथवा त्रिनागनी में जलाने योग्य हैं। आठ दशमलव यदि कोई वैश्य किसी रक्षित क्षत्रिय स्त्री के साथ या कोई क्षत्रिय किसी रक्षित वैश्य स्त्री के साथ व्यवचार करता है तो उन दोनों को वही दंड दिया जाएगा जो अरक्षित पुरोहितानी के मामले में दिया जाता है लेकिन यदि कोई ब्राह्मण इन दोनों वर्णों की किसी रक्षित स्त्री के साथ व्यभिचार करता है तो उस पर एक हजार पर्ण का जुर्माना किया जाना चाहिए और रक्षित शूद्र स्त्री के साथ व्यभिचार करने पर क्षत्रिय या वैश्य पर भी एक हजार पर्ण का जुर्माना किया जाना चाहिए तीन दशमलव यदि कोई वैश्य किसी रक्षित क्षत्रिय स्त्री के साथ व्य करता है तो जुर्माना पांच सौ होगा लेकिन यदि कोई क्षत्रिय किसी वैश्य स्त्री के साथ व्य करता है तो उसका सिर मूत्र में मुंडवा देना चाहिए या उल्लिखित जुर्माना लेना चाहिए आठ दशमलव तीन आठ पांच यदि पुरोहित किसी क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र अरक्षित स्त्री के साथ व्य करता है तो उसे पांच सौ पण का दंड दिया जाना चाहिए और किसी नीच वर्ण संकर जाति की स्त्री के साथ संबंधों के लिए उसे एक पण का दंड देना होगा अपराधों के लिए सजा देने की पद्धति पर विचार करने पर मनु की योजना इस विषय पर बहुत ही मनोरंजक प्रकाश डालती है कर मुंडन करा देना चाहिए तथा इसी अपराध के लिए अन्य वर्गो को मृत्यु दंड तक दिया जाए आठ दशमलव तीन आठ शून्य राजा समस्त पाप करने वाले ब्राह्मण का भी वध कभी न करे किंतु संपूर्ण धन के साथ अक्षत उसे राज्य से निर्वासित कर दे ग्यारह क्षत्रिय वर्ण के किसी सदाचारी मनुष्य की जान बूझ कर हत्या करने पर किसी ब्राह्मण की हत्या के लिए जो दंड दिया जाता है उसका एक चौथाई दंड होगा वैश्य की हत्या के लिए उसका आठवां भाग और शूद्र की हत्या के लिए जो निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करता है उसका सोलहवा भाग ग्यारह बिना द्वेश भाग के यदि ब्राह्मण किसी क्षत्रिय की हत्या कर देता है तो उसे उसके सभी धार्मिक संस्कारों को करने के बाद पुरोहित को एक बैल और एक हजार गाय देनी चाहिए ग्यारह दशमलव एक दो आठ अथवा संयमी तथा जटाधारी होकर ग्राम से अधिक दूर पेड़ के नीचे निवास करता हुआ तीन वर्ष तक ब्रह्महत्या के प्रायश्चित को करे सदाचारी वैश्य का बिना कारण वध करने वाला ब्राह्मण इसी प्रायश्चित को एक साल तक करे अथवा एक बैल के साथ सौ गायों को पुरोहित को दे बिना इरादे के के शूद्र का वध वध करने वाला ब्राह्मण ब्राह्मण मास तक इसी वृति को को करे अथवा एक बैल और दस सफेद पुरोहित को दे। के समान पृथ्वी पर दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है अतः अतएव राजा मन से भी कभी ब्राह्मण का वध करने का विचार ना करे आठ दशमलव दो छे एक ही प्रकार के बार बार होने वाले अपराधों पर विचार करते हुए और उसका स्थान तथा समय निश्चित करते हुए अपराधी को दंड देने की अथवा सजा भुगतने की पात्रता को देखते हुए राजा को केवल उन लोगों को ही सजा देनी चाहिए जो उसके लिए पात्र हैं। ब्रह्मा के पुत्र मनु ने तीन कनिष्ठ वर्गों के विषय में दंड के दस स्थानों को कहा है और ब्राह्मण को पीड़ा रहित अर्थात बिना किसी प्रकार दंडित किए केवल राज्य से निकाल दिया जाता है आठ दशमलव का एक भाग पेट जबान दो हाथ और पांचवा दो पाओ आंखें नाक दोनों कान संपत्ति और मृत्यु दंड के लिए संपूर्ण शरीर सजा के स्थान है हिंदू तथा गैर हिंदू आपराधिक न्याय शास्त्र में कितना विलक्षण अंतर है अपराध के लिए दंड देते हुए हिंदू धर्मशास्त्रों में कितनी विशाल असमानता लिखी गई है न्यायदान की भावना भरे कानून में हमें दो बातें मिलती है एक भाग जिसमें अपराध की व्याख्या तथा उसे भंग करने वाले को न्यायोचित दंड देने की व्यवस्था है और दूसरा वह कि एक ही प्रकार का अपराध करने वालों को एक समान दंड होगा परंतु हम मनु में क्या देखते हैं पहला अविवेक दंड देने की पद्धति मनुष्य के शरीर के अवयवों नाक आंखें कान जननेंद्रिय आदि को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व मानकर तथा यह कह कहकर कि वे आज्ञा पालन नहीं करते अपराध के लिए इन अवयवों को काटने की सजा दी जाती है मानव अपराध में शामिल हो मनु के अपराध कानून की दूसरी विशेषता है सजा देने का अमानवीय स्वरूप जिसका अपराध की गंभीरता से कोई संबंध नहीं है परंतु इन सबसे अधिक मनु के कानून की विलक्षण विशेषता, जो पूर्ण रूप से नग्न होकर उभरती है वो है एक अपराध के लिए सजा देने में असमानता। असमानता केवल अपराधी को सजा देने के लिए ही तैयार नहीं की गई है परंतु जो लोग न्याय प्राप्त करने के लिए न्याय मंदिरों में जाते हैं उनके अस्तित्व तथा प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए भी उसका निर्माण किया गया है दूसरे शब्दों में सामाजिक असमानता जिस पर इसकी संपूर्ण योजना स्थित है उसे बनाए रखने के लिए कानूनों का निर्माण किया गया है अब तक मैंने केवल ऐसे उदाहरण ही लिए हैं जो ये दर्शाते हैं कि मनु ने किस प्रकार से सामाजिक परंतु अब मैं मनु द्वारा प्रयुक्त किए गए ऐसे मसले उठाना चाहूंगा जो स्पष्ट करते हैं कि मनु ने धार्मिक असमानता का निर्माण भी किया ये ऐसे मसले है जिनका संबंध उन बातों से है जिसे आश्रम तथा धर्मविधि संस्कार कहा जाता है हिंदुओं का ईसाइयों की तरह धर्म संस्कारों पर विश्वास है उनमें केवल एक ही अंतर है कि हिंदुओं में इतने अधिक धर्म संस्कार हैं कि उनकी संख्या देखकर रोमन कैथोलिक ईसाई भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे आरंभ में इन धार्मिक विधियों की संख्या केवल चालीस थी और उनका मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों से लेकर छोटी छोटी बातों से संबंध था पहले उनकी संख्या 20 तक कम की गई बाद में घटाकर 16 कर दी गई और उस संख्या पर हिंदुओं के धर्म संस्कार स्थिर हो गए हैं इन धार्मिक संस्कारों के मूल में असमानता की भावना किस हद तक अभिव्यक्त हुई है इस बात को स्पष्ट करने के पूर्व पाठकों को इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि ये नियम क्या है सभी नियमों का परीक्षण करना असंभव है उनमें से कुछ नियमों को जानना ही पर्याप्त होगा मैं केवल तीन प्रकार के नियमों का ही उल्लेख करूंगा जिनका संबंध दीक्षा गायत्री तथा दैनिक हवन से है पहले दीक्षा संस्कार को देखते हैं किसी व्यक्ति का पवित्र धागे से अभिषेक कर दीक्षा संस्कार संपन्न किया जाता है जनेऊ पहनाना इस अभिषेक संस्कार के मनु के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। दो दशमलव तीन छे जन्म के बाद ब्राह्मण पिता को आठवें वर्ष में क्षत्रिय पिता को ग्यारहवें वर्ष में और वैश्य पिता को बारहवें वर्ष में अपने पुत्र को उसके वर्ग प्रतीक का अभिषेक करना चाहिए दो दशमलव तीन सात ब्राह्मण अपने बालक के ज्ञान वर्धन के लिए पांचवें वर्ष में क्षत्रिय अपने बालक का पराक्रम बढ़ाने के लिए छठे वर्ष में और वैश्य अपने बालक के धन धान्य की समृद्धि के लिए आठवें वर्ष में उपनयन संस्कार कराए ब्राह्मण को सोलह वर्ष क्षत्रिय को बाईस और वैश्य की चौबीस वर्ष की अवस्था होने से पहले गायत्री मंत्र द्वारा उपनयन कराना चाहिए इसके बाद इन तीनों वर्णों के सभी युवक, जिनका उचित समय पर अभिषेक न हुआ हो जाति से बहिष्कृत बन जाते हैं। उनका गायत्री से पतन होता है और गुणवान लोग उनकी निंदा करते हैं और वे ब्रात्य कहलाते हैं दो दशमलव एक चार साथ मनुष्य को विचार करना चाहिए कि उसके माता पिता ने अपनी परस्पर संतुष्टि के लिए उसे जो जन्म दिया है और जो वह अपनी माँ के गर्भ से प्राप्त करता है वह केवल मानव जन्म है परंतु संपूर्ण वेदों का ज्ञानी आचार्य जिस बालक को विधि पूर्वक उसकी देवी माता सावित्री से उत्पन्न करता है वह बालक सत्य अजर और अमर है दो दशमलव एक माता से दूसरा जन्म अपनी परिधि के बंधन से और तीसरा जन्म यज्ञ संस्कारों के उचित पालन से होता है वेदों के अनुसार जिसे सामान्य रूप से द्विज कहा गया है उनके ऐसे जन्म होते हैं इनमें से उसका दैवी जन्म वह है जो परिधि के बंधन में तथा यज्ञ के धागे जनेव से होता है और इस जन्म में उसकी माता गायत्री होती है और पिता आचार्य होता है अब हम गायत्री को देखते हैं वह एक मंत्र अथवा एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति की प्रार्थना है मनु ने इसका इस प्रकार स्पष्टीकरण किया है दो दशमलव सात छे ब्रह्मा ने एक पटक आदि तीनों वेदों से अ उ तथा म यह तीन अक्षर पिरो निकाले जिनके मिश्रण से तीन अर्थ एक ही पद्यांश के तीन गुढ़ शब्द भू, भुवह, स्वह, बन गए, जिनका अर्थ है पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग। प्राणियों के स्वामी ने तीनों वेदों से अचिंत्य रूप में एक के बाद एक तीन अवर्णनीय शब्द उन्नत किए जो तत् शब्द से शुरू होते थे और उन्हें सावित्री अथवा गायत्री शीर्षक दिया गया जो पुरोहित वेद जानता है और उसका सुबह शाम पठन करता है तथा उस पवित्र पाठ के पहले उन तीन शब्दों का उच्चारण करता है उसे वेदों में निहित पुण्य प्राप्त होगा। और एक द्विज व्यक्ति, जो इन तीनों अथवा ओम, एवं गायत्री का एक हजार बार उच्चारण करेगा उसे एक माह के भीतर उसी प्रकार घोर अपराध से मुक्ति मिलेगी जिस प्रकार सांप केंचक्त होता है दो दशमलव आठ शून्य पुरोहित, क्षत्रिय तथा वैश्य, जो भी इन पाठों की उपेक्षा करेगा करेगा, और उचित समय पर अपनी विशेष धार्मिक विधि नहीं करेगा, उसे सदाचारी लोग निंदनीय मानेंगे। महान अपरिवर्तनीय शब्दों के पहले उन तीन अर्थी अक्षरों को और उसके बाद गायत्री को जिससे त्रिपदा बनती है वेदों का मुख अथवा मुख्य भाग माना जाना चाहिए जो कोई भी प्रतिदिन तीन वर्षों तक बिना उपेक्षा किए उन पाठों का पाठन करेगा, उसे देवी सार प्राप्त होगा और वा सर्वश्रेष्ठ का प्रतीक है श्वास रोक कर ईश्वर पर मन केंद्रित करना यह सर्वोच्च भक्ति है परंतु गायत्री से बढ़कर श्रेष्ठ कुछ भी नहीं सत्य को घोषित करना मौन को धारण करने से श्रेष्ठ है दो दशमलव आठ चार वेदों में निहित सभी संस्कार अग्नि को आहुति और पवित्र त्याग में समाप्त होते हैं परंतु जो अमरते हैं वह अक्षर ओम है क्योंकि वह ईश्वर का प्रतीक है और जो प्रजापति है उस पवित्र नाम का स्मरण करना या दौराना किसी यज्ञ करने से दस गुना श्रेष्ठ है और जब यह नाम स्मरण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सुनता हो तब यही कार्य सौ गुना श्रेष्ठ बन जाता है और जब इस नाम का मन ही मन में मानसिक रूप से स्मरण किया जाए तब वह गुना श्रेष्ठ होता है विधि यज्ञों के सहित भी जो चार पाक यज्ञ हैं वे भी जप यज्ञ के सोलवें भाग के बराबर नहीं हैं। अब दैनिक यज्ञ संस्कार देखें तीन दशमलव में किए गए अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए विद्वान ऋषियों ने प्रतिदिन घर में करने के लिए पांच महायज्ञ बताए हैं तीन दशमलव सात शून्य धर्मशास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन वेदों के अनुसार यज्ञ है अन्न और जल अर्पण करना पितृ यज्ञ है अग्नि को आहूति देना देवों के लिए यज्ञ है सजीव प्राणी मात्र को चावल अथवा अन्य भोजन देना भूत यज्ञ है और अतिथि पर आदर सत्कार करना यज्ञ है इन पंच महायज्ञों को यथाशक्ति नहीं छोड़ने बाबा गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी द्विज पंच पांच पापों के दोष से निष्कलंक रहता है इन पंच महायज्ञों को यथाशक्ति नहीं छोड़ने वाला ग्रहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी द्विज पंच पांच पापों के दोष से निष्कलंक रहता है अब हम आश्रम प्रथा को देखें आश्रम सिद्धांत हिंदू धर्म की एक खास विशेषता है दूसरे किसी भी अन्य धर्म की शिक्षाओं में इस सिद्धांत ने कोई स्थान पाया हो ऐसा प्रतीत नहीं होता आश्रम सिद्धांत के अनुसार जीवन को चार अवस्थाओं में विभाजित किया गया है ये चार अवस्थाएं हैं ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास ब्रह्मचर्य अवस्था में मनुष्य अविवाहित होता है और अपना सब समय शिक्षा तथा अध्ययन में व्यतीत करता है इस अवस्था के समाप्त होने के बाद वह गृहस्थ में प्रवेश करता है अर्थात वह विवाह करता है परिवार का पालन पोषण करता है और भौतिक सुखों की ओर ध्यान देता है उसके बाद वह तीसरी अवस्था में प्रवेश करता है और वानप्रस्थ कहलाता है वानप्रस्थी के रूप में वह जंगल में जाकर साधु के रूप में जीवन व्यतीत करता है परंतु वह अपने परिवार से संबंध विच्छेद नहीं करता अथवा संपत्ति से अपना अधिकार भी नहीं त्यागता उसके बाद चौथी और अंतिम अवस्था आती है वो है सन्यास की अवस्था जिसका मतलब है कि ईश्वर की खोज में संसार का संपूर्ण त्याग करना ब्रह्मचारी और गृहस्थ अवस्थाएं एक प्रकार से स्वाभाविक अवस्थाएं हैं अंतिम दो अवस्थाओं के बारे में केवल सिफारिश की जाती है उसके बारे में कोई बंधन नहीं है इस संबंध में मनु ने जो कुछ कहा है वह निम्न प्रकार है छमलव द्विज व्यक्ति जो नियमानुसार गृहस्थ का जीवन व्यतीत कर चुका है दृढ़ संकल्प करते हुए तथा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए जंगल में जाकर नीचे दिए गए नियमों का पालन करते हुए रह सकता है छेद दो जब एक गृहस्थी देखे कि उसकी त्वचा झुर्रियों से भरने लगी है उसके बाल सफेद होने लग जाएं और वह अपने पुत्रों के पुत्र देख ले, तब उसे जंगल में जाकर रहना चाहिए छेद दशमलव तीन काश्तकारी से उत्पन्न अन्न का त्याग करते हुए अपनी सभी वस्तुओं का त्याग करते हुए तथा अपनी पत्नी को पुत्रों के उत्तरदायित्व में सौंप अथवा उसे साथ लेकर वह जंगल में चला जाए छह दशमलव तीन तीन परंतु इस प्रकार अपने नैसर्गिक जीवन का तीसरा भाग जंगल में गुजार कर अपने जीवन के चौथे हिस्से में सभी सांसारिक संबंधों का त्याग करते हुए वह साधु के रूप में जीवन व्यतीत करे इन नियमों में सम्मिलित असमानता यद्यपि पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है परंतु ये वास्तविक है हम ये देख सकते हैं कि ये सभी संस्कार और आश्रम व्यवस्था केवल द्विज जन्मे लोगों तक ही सीमित है शूद्रों को इनसे वंचित रखा गया है यद्यपि मनु को उनके समारोह मनाने में कोई आपत्ति नहीं है परंतु उसे अपने समारोह में उनके द्वारा पवित्र मंत्रों का प्रयोग करने पर आपत्ति है इस विषय पर मनु ने कहा है 10.12.7 वे शूद्र जो अपने संपूर्ण कर्तव्य निभाने को उत्सुक हैं और जानते हैं कि उन्हें निभाना चाहिए वे अपने पारिवारिक धार्मिक संस्कारों में उत्तम लोगों का अनुसरण कर सकते हैं परंतु पवित्र मंत्रों का पाठ किए बिना केवल उन मंत्रों का उपयोग करें जिसमें नमस्कार तथा स्तुति का समावेश है जिसमें उन्हें केवल प्रशंसा मिल सके परंतु उनके द्वारा कोई पाप ना हो स्त्रियों के लिए निम्नलिखित मंत्र को देखें दो को, को बाकी समारोह क्रियाएं अपनी आयु तथा क्रम से वेद पाठ किए बिना करनी चाहिए जिससे उनका शरीर परिपूर्ण बन सके मनु ने शूद्रो को धार्मिक संस्कार विधियों के लाभ से वंचित क्यों रखा शूद्रों को संन्यासी बनने के लिए उसने जो निषेध किया है यह बात भ्रमित करने वाली है सन्यास का मतलब है कि आत्मत्याग और सभी सांसारिक सुखों का परित्याग कानून की भाषा में सन्यास का अर्थ एक प्रकार से नागरिक जीवन की मृत्यु के समान होता है इस तरह जब मनुष्य सन्यासी बन जाता है उसी क्षण से उसे मृत मानकर उसका वारिस तुरंत उसके स्थान पर विराजमान होता है अगर कोई शूद्र सन्यासी बन जाए तब उसके साथ भी यही स्थिति हो सकती है ऐसी स्थिति में उस शूद्र को छोड़कर और किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता फिर यह रोक क्यों यह एक महत्वपूर्ण विषय है और धार्मिक विधि तथा सन्यास का महत्व तथा अर्थ स्पष्ट करने के लिए मैं मनु को ही यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा मनु के निम्नलिखित श्लोकों पर हम विचार करें दो दशमलव दो छिज जन्मे मनुष्य को वेदों द्वारा निर्देशित गर्भ धारण समारोह तथा धार्मिक संस्कार करने चाहिए जिसके कारण उसका शरीर इस जन्म में तथा मृत्यु के बाद पवित्र बन जाता है और पाप से मुक्त हो जाता है दो वेदों के अध्ययन से प्रतिज्ञाओं से आहुति चढ़ाकर पवित्र पाठों के उच्चारण से तीनों वेदों के उपार्जन से देवऋषि तथा पितरों को तर्पण देकर पुत्रों को जन्म देकर महान यज्ञ करके तथा धार्मिक संस्कारों द्वारा इस मानव शरीर को ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है यह संस्कारों का ध्येय तथा उद्देश्य है मनु ने संयास का भी ध्यय तथा उद्देश्य स्पष्ट किया है छह इस प्रकार से धीरे धीरे जो सभी संबंधों का त्याग करता है तथा सभी से मुक्त होता है, वही केवल ब्रह्म में लीन होता है। और श्रेष्ठ ब्रह्म पद को प्राप्त होता है इन श्लोकों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि स्वयं मनु के अनुसार धार्मिक संस्कारों का उद्देश्य शरीर को पवित्र बनाना तथा पाप से इस जीवन में तथा उसके बाद के जीवन में मुक्ति पाना और अपने आप को ईश्वर के साथ मिलन के योग्य बनाना है मनु के अनुसार सन्यास का उद्देश्य ईश्वर तक पहुंचना और उसमें विलीन हो जाना है और फिर भी मनु कहता है कि धार्मिक विधि का सन्यास केवल उच्च वर्गों का ही अधिकार है वह शूद्रों के लिए उन्मुक्त नहीं क्या शूद्र के लिए अपना शरीर पवित्र बनाना तथा अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना आवश्यक नहीं है क्या शूद्र ईश्वर तक पहुंचने की अभिलाषा नहीं रख सकता कदाचित मनु ने इसका उत्तर हा में दिया होगा तब उसने ऐसे नियम क्यों बनाए इसका उत्तर यह है कि मनु सामाजिक असमानता में कट्टर विश्वास रखता था और वह धार्मिक समानता को स्वीकार करने के खतरे को जानता था यदि मैं ईश्वर के सामने हूं तब इस धरती पर समान क्यों नहीं बन सकता मनु शायद इस प्रयत्न से भयभीत था इसकी स्वीकृति देने और सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए धार्मिक समानता की अनुमति देने की बजाय उसने धार्मिक समानता को नकारना ही अधिक पसंद किया इस तरह से आपको हिंदू धर्म के दर्शन में सामाजिक तथा धार्मिक असमानता दोनों का समावेश मिलेगा मनुष्य को अपने पापों से मुक्त होने के प्रयास को रोकना मनुष्य को ईश्वर के समीप आने पर रोक किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे नियम घृणित और विकृत मस्तिष्क की निशानी लगने चाहिए हिंदू धर्म केवल समानता को ही नकारता है ऐसा नहीं है परंतु वह मानव व्यक्तित्व की पवित्रता को ही नकारता है यह इसका एक चकित कर देने वाला उदाहरण है बात यही समाप्त नहीं होती क्योंकि मनु केवल मानव व्यक्तित्व को अमान्य करने पर ही नहीं रुका उसने जानबूझकर मानव व्यक्तित्व का अधह पतन किया हिंदू धर्म के दर्शन के इस पहलू को स्पष्ट करने के लिए मैं केवल दो उदाहरण देता हूं जो लोग जाति व्यवस्था का अध्ययन करते हैं वे उसकी जाति उत्पत्ति के बारे में पूछताछ करें यह स्वाभाविक है जाति व्यवस्था का जनक होने के कारण विभिन्न जातियों की उत्पत्ति के लिए मनु को स्पष्टीकरण देना होगा मनु ने इसकी उत्पत्ति क्या बताई है इसका स्पष्टीकरण सरल है वह कहता है कि मूल चार वर्गों को छोड़कर सभी शेष चार वर्णों के स्त्री पुरुषों में अनैतिकता तथा स्वेच्छागार इतना असीमित हो गया कि उसके कारण इन असंख्य आत्माओं से भी अनगिनत जातियों का उदय हुआ मनु ने इन चार मूल वर्णों के स्त्री पुरुषों के चरित्र पर बिना सोचे विचारे वे असभ्य आरोप लगाए क्योंकि अगर चांडाल अचूत है, तो ये बात स्पष्ट है कि चांडालों की प्रत्येक ब्राह्मण स्त्री वैश्य तथा दुराचारिणी भी और प्रत्येक वैश्य पुरुष सब कुछ छोड़कर व्यभिचारी जीवन व्यतीत करता था ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न जातियों को हीन बनाने की अपनी मूर्ख लालसा की पूर्ति के लिए इन जातियों को नीच उत्पत्ति का कारण बताकर मनु जानबूझकर ऐतिहासिक तथ्यों को विकृत बना रहा है इस संबंध में मैं केवल दो उदाहरण देता हूँ हम मनु की मगध और वैदेहिक जातियों की उत्पत्ति लेते हैं और महान व्याकरणाचार्य पाणिनि की उन्हीं जातियों को दी गई उत्पत्ति से उसकी तुलना करते हैं मनु का कहना है कि मगध जाति वैश्य पुरुष और क्षत्रिय स्त्री के संभोग से उत्पन्न हुई मनु कहता है कि वैदेहिक जाति वैश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री के संभोग से उत्पन्न हुई अब पाणिनि को देखें। पाणिनि कहते हैं कि मगध का अर्थ है वह व्यक्ति जो मगध नाम के देश का निवासी हो वैदे मतलब निवासी हो दोनों में कितना विरोधाभास है पाणिनी ईसा से तीन सौ वर्ष पहले हुआ मनु ईसा के दो सौ वर्ष पश्चात हुआ तब लोगों पर पाणिनी के समय में कोई कलंक नहीं लगा था वे लोग मनु के हाथों कलंकित हो गए इसका उत्तर यही है कि मनु उन लोगों को करने पर तुला हुआ था मनु लोगों को जानबूझकर बदनाम करने पर क्यों तुला हुआ था? ये ऐसा कार्य है जिसकी खोजबीन अभी की जानी है। परंतु इस बीच हमारे सामने एक ऐसा विलक्षण विरोधाभास आता है कि जब धर्म मनुष्य मात्र को ऊंचा उठाने और उन्नत करने में लगा हुआ था हिंदू धर्म उन्हें अधिक अप्रतिष्ठित करने में व्यस्त था हिंदू धर्म में हीनता की भावना किस प्रकार व्याप्त है उसे एक अन्य उदाहरण देते हुए मैं हिंदू बालकों के नामकरण के नियमों के द्वारा स्पष्ट करूंगा हिंदुओं के नाम चार प्रकार के होते हैं इसका संबंध यों तो एक पारिवारिक देवता के साथ होता है दो जिस माह में बच्चा जन्म लेता हैक्षत्रों में बच्चा जन्म लेता है उसके साथ, साथ अथवा चार पूर्ण रूप से प्रासंगिक अर्थात व्यवसाय के साथ होता है मनु के अनुसार हिंदू का प्रासंगिक नाम दो भागों का होना चाहिए और मनु यह भी निर्देश देता है कि पहला भाग तथा दूसरा भाग किन बातों को दर्शाए ब्राह्मण के नाम का दूसरा भाग ऐसा शब्द हो जो आनंद व्यक्त करे क्षत्रिय का ऐसा हो जो रक्षा व्यक्त करे वैश्य के लिए ऐसा शब्द हो जो संपन्नता व्यक्त करे और शूद्र के लिए ऐसा शब्द हो जो सेवा व्यक्त करे इसके अनुसार ब्राह्मणों के लिए शर्मा यानी प्रसन्नता अथवा देव यानी ईश्वर क्षत्रिय के लिए राजा यानी अधिकार अथवा वर्मा यानी शस्त्र वैश्यों के लिए गुप्ता यानी दान अथवा दत्ता यानी दानकर्ता और शूद्रों के लिए दास यानी सेवा ये शब्द नामों का दूसरा भाग बने हैं नाम के पहले भाग के संबंध में मनु कहता है कि ब्राह्मण के लिए वह शुभ सूचक हो और वैश्य के लिए संपत्ति का सूचक हो परंतु शूद्र के लिए मनु कहता है कि उसके नाम का पहला भाग कोई ऐसा शब्द होना चाहिए जो घृणा योग्य हो जो लोग ऐसा दर्शन अविश्वसनीय मानते हैं वे शायद इन बातों के वास्तविक संदर्भ जानने चाहेंगे मैं मनु समृति से निम्नलिखित कुछ श्लोकों को उद्धृत करता हूं नामकरण समारोह के लिए मनु कहता है दो पिता को बच्चे के जन्म के बाद दसवें अथवा बारहवें दिन अथवा शुभ ग्रह के अवसर पर अथवा शुभ तिथि पर नामधेय बच्चे का नामकरण संस्कार करना चाहिए ब्राह्मण के नाम का पहला भाग शुभ सूचक होना चाहिए क्षत्रिय के नाम का शक्ति के साथ संबंध हो और वैश्य का संपत्ति के साथ परंतु शूद्र के नाम का पहला भाग कोई ऐसा हो जो घृणा व्यक्त करे दो दशमलव तीन दो ब्राह्मण के नाम का दूसरा भाग ऐसा शब्द हो जो प्रसन्नता व्यक्त करे क्षत्रिय का नाम रक्षा व्यक्त करे वैश्य का समृद्धि और शूद्र का सेवा व्यक्त करे किसी शूद्र का नाम उच्च भावना का प्रतीक हो यह बात मनु सहन नहीं कर सकता शूद्र वास्तविक स्थिति में तथा नाम से भी घृणित होना चाहिए हिंदू धर्म किस प्रकार से सामाजिक तथा धार्मिक दोनों ही समानताओं को नकारता है और यह किस प्रकार से मानव व्यक्तित्व के अध का प्रतीक है इस बात को स्पष्ट करने के लिए हमने बहुत कुछ कहा है क्या हिंदू धर्म स्वतंत्रता को मान्यता देता है स्वतंत्रता को वास्तविक बनाने के लिए उसके साथ कुछ सामाजिक शर्तें भी जुड़ी होनी चाहिए प्रथम सामाजिक समानता का होना आवश्यक है विशेष अधिकार से सामाजिक कार्यों का संतुलन उन पर अधिकार रखने वालों के पक्ष में झुक जाता है नागरिकों के सामाजिक अधिकारों में जितनी अधिक समानता होगी अपनी स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो यह आवश्यक है कि समानता हो दूसरे आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए मनुष्य को अपनी रुचि के व्यवसाय का चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और यदि उसे रोजगार की सुरक्षा ना हो तो वह मानसिक तथा शारीरिक गुलामी का शिकार बन जाता है जो स्वतंत्रता की मूल भावना के ही प्रतिकूल है भविष्य के प्रति निरंतर भय होने वाली हानि की आशंका सुख और सौंदर्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास की विफलता इस सब से ये बात स्पष्ट होती है कि आर्थिक सुरक्षा के बिना स्वतंत्रता निरर्थक है व्यक्ति स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्रता के उद्देश्य को समझने में असमर्थ हो सकता है तीसरे ज्ञान का सब लोगों के लिए उपलब्ध होना आवश्यक है इस जटिल संसार में मनुष्य हमेशा संकटों से घिरा रहता है और उसके लिए अपनी स्वतंत्रता खोए बगैर अपना रास्ता तय करना जरूरी है जब तक मन को स्वतंत्रता का उपयोग करने की शिक्षा न दी जाए तब तक स्वतंत्रता का कोई मूल्य ही नहीं रहता इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्राप्त करने का मनुष्य का अधिकार उसकी स्वतंत्रता के लिए मूलभूत अधिकार बन जाता है मनुष्य को ज्ञान से वंचित रखकर आप उसे अनिवार्य रूप से उन लोगों का गुलाम बना देंगे जो उससे अधिक सौभाग्यशाली हैं, ज्ञान से वंचित रखने का मतलब है उस शक्ति को नकारना जिससे स्वतंत्रता का महान उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है एक अज्ञानी मनुष्य स्वतंत्र हो सकता है परंतु वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकता जिससे कि वह अपनी प्रसन्नता के प्रति आश्वस्त हो सके हिंदू धर्म इनमें से कौन सी कसौटियों की पूर्ति करता है हिंदू धर्म किस प्रकार से समानता को नकारता है यह बात हमने पहले ही स्पष्ट की है वह विशेष अधिकार और असमानता को स्वीकार करता है इस प्रकार हिंदू धर्म में स्वतंत्रता की आवश्यक प्रथम इसकी अनुपस्थिति प्रकट करना है। आर्थिक सुरक्षा के संबंध में हिंदू धर्म में तीन बातें दिखाई देती हैं। प्रथम हिंदू धर्म व्यवसाय की स्वतंत्रता को नकारता है मनु की योजना में प्रत्येक मनुष्य के लिए उसके जन्म के पहले ही व्यवसाय निश्चित कर दिया गया है हिंदू धर्म में इसके चयन का कोई अवसर नहीं है जो व्यवसाय पूर्व निश्चित किए जाते हैं उनका मनुष्य की योग्यता और पसंद के साथ कोई संबंध नहीं है दूसरे हिंदू धर्म मनुष्य को दूसरों द्वारा चुने गए उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने के लिए बाध्य करता है मनु शूद्र से कहता है कि उसका जन्म ऊंचे वर्णों की सेवा करने के लिए हुआ है मनु उनको उसी को अपना आदर्श बनाने के लिए बाध्य करता है मनु द्वारा बनाए निम्नलिखित नियमों को हम देखें दस दश अगर कोई शूद्र ब्राह्मण की सेवा करते हुए अपना पालन पोषण नहीं कर सकता तब क्षत्रिय की सेवा कर सकता है अथवा किसी धनी वैश्य की भी सेवा करके अपना पालन पोषण कर सकता है दस दशमलव एक दो दो परंतु शूद्र को ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए मनु ने शूद्रों के लिए कोई आदर्श बनाने की बात को ही नहीं छोड़ दिया वो एक कदम और आगे बढ़ता है और कहता है कि उसके लिए नियत किए गए कार्य से वह भाग नहीं सकता और ना ही उसे टाल सकता है क्योंकि मनु ने राजा के लिए जो कर्तव्य निश्चित किए हैं उनमें से एक कार्य ये है कि राजा यह देखे कि शूद्रों सहित सभी जाति के लोग अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन करें आठ दशमलव चार एक शून्य राजा प्रत्येक वैश्य को उसका व्यवसाय करने की अथवा पैसा उधार देने की अथवा खेती करने की अथवा पशुपालन की और शूद्र जाति के प्रत्येक मनुष्य को द्विज की सेवा करने की आज्ञा दे आठ पूर्ण रूप से जागृत तथा सचेत होकर राजा आदेश दे की वैश्य तथा शूद्र अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें क्योंकि जब ये लोग अपने कर्तव्यों का पालन करना छोड़ देते हैं तब सारा संसार भ्रम में पड़ जाता है कर्तव्य का पालन न करना अपराध माना गया था जिसके लिए कानून के अनुसार राजा दंड देता था 8.33.5 यदि पिता शिक्षक मित्र माता पत्नी पुत्र घरेलू पुरोहित अपने अपने कर्तव्य का दृढ़ता व सच्चाई के साथ निष्पादन नहीं करते हैं तो इनमें से किसी को भी राजा द्वारा बिना दंड के नहीं छोड़ा जाना चाहिए आठ जिस अपराध में साधारण व्यक्ति एक एकप से दंडनीय है उसी अपराध के लिए राजा सहस्त्र सहस्त्रपण से दंडनीय है ऐसा शास्त्र का निर्णय है उसे यह दंड राशि पुरोहित को या नदी को भेंट करनी चाहिए इन नियमों की आध्यात्मिक तथा आर्थिक दो प्रकार की विशेषताएं हैं आध्यात्मिक अर्थ से ये नियम गुलामी के दर्शन की रचना करते हैं जिन लोगों को गुलामी के केवल बाह्य वैधानिक अर्थ की जानकारी है और इसके अंतर्निहित अर्थ का ज्ञान नहीं है उन्हें संभवतः यह चीज स्पष्ट ना हो इसके आंतरिक अर्थ के अनुसार प्लेटो ने जैसा परिभाषित किया है गुलाम ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों से उन उद्देश्यों को स्वीकार करता है जो उसके आचरण को नियंत्रित करते हैं इस अर्थ से एक गुलाम की अपनी कोई नियति नहीं है वह केवल दूसरों की इच्छा पूर्ति का एक साधन है इस बात को समझने पर स्पष्ट हो जाता है कि शूद्र गुलाम है नियमों के आर्थिक महत्व के संदर्भ में यह नियम शूद्रो की आर्थिक स्वतंत्रता पर बंधन डालते हैं मनु कहता है कि शूद्र केवल सेवा करें इस बात में शिकायत करने योग्य ज्यादा कुछ न हो परंतु गलती वहां है जहां नियम दूसरों की सेवा करने को कहता है वह अपनी सेवा नहीं कर सकता जिसका मतलब है कि वह आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता उसे हमेशा के लिए दूसरों पर आर्थिक दृष्टि से निर्भर रहना पड़ेगा जैसा मनु ने कहा है एक, एक ब्रह्मा ने शूद्र को एक सबसे प्रमुख कार्य सौंपा है वह है बिना किसी उपेक्षा भाव के उक्त तीन वर्णों की सेवा करना तीसरे स्थान पर शूद्रों के लिए हिंदू धर्म में संपत्ति संचित करने के लिए कोई अवसर नहीं है शूद्रों को उनकी सेवा करने के लिए तीनों उच्च वर्णों द्वारा दस दशमलव एक दो चार शूद्र की क्षमता उसका कार्य तथा उसके परिवार में उस पर निर्भर लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए वे लोग उसे अपनी पारिवारिक संपत्ति से उचित वेतन दें दस शूद्र को झूठा भोजन पुराने वस्त्र, अन्न का, युवाल तथा पुराने देने चाहिए। ये मनु का वेतन संबंधी कानून, का कानून, का कानून है ये एक ऐसा लौह कानून भी था जिसे इतने निम्न स्तर पर निश्चित किया गया था कि शूद्र के संपत्ति एकत्रित करने और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने का कोई खतरा नहीं था परंतु मनु किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं छोड़ना चाहता था और इसलिए उसने बहुत विस्तार में शूद्रों के संपत्ति एकत्रित करने पर प्रतिबंध लगाया वह दृढ़ता के साथ कहता है दस दोनों शूद्र धन संचय करने की स्थिति में हो फिर भी ऐसा ना करे क्योंकि जो शूद्र धन संचय करता है वह ब्राह्मण को दुख पहुंचाता है इस प्रकार हिंदू धर्म में व्यवसाय चयन के लिए अनुमति नहीं है उसमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है और कोई आर्थिक सुरक्षा भी नहीं है आर्थिक दृष्टि से शूद्र की स्थिति बहुत ही कमजोर है ज्ञान के प्रसार के लिए दो कसौटियों का पूर्व नियोजित होना आवश्यक है औपचारिक शिक्षा का होना आवश्यक है साक्षरता का होना भी आवश्यक है इन दोनों के बगैर शिक्षा का प्रसार नहीं हो सकता औपचारिक शिक्षा के बगैर किसी भी विषय से संबंधित संग्रहित विचारों तथा अनुभवों का युवा पीढ़ी तक पहुँचना संभव नहीं है और यह विचार तथा अनुभव उन्हें तब तक नहीं मिल सकते जब तक हम उनको दूसरों के साथ अनौपचारिक संबंध बनाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए छोड़ नहीं देते औपचारिक शिक्षा के बगैर ये नई दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकता उसका दृष्टिकोण व्यापक नहीं बन सकता और वह अपने दैनिक कार्यक्रमों का गुलाम बनकर विशेष माध्यमों पुस्तकें नियोजन साधन सामग्री और अध्ययन आदि की आवश्यकता होती है जब तक मनुष्य साक्षर न हो वह पढ़ना लिखना जैसे माध्यमों का लाभ कैसे ले सकता है पढ़ने लिखने की कला अर्थात साक्षरता का प्रसार और औपचारिक शिक्षा ये दोनों बातें साथ साथ चलने वाली है इन दोनों के अस्तित्व के बगैर ज्ञान का प्रसार नहीं हो सकता इस संदर्भ में हिंदू धर्म की क्या स्थिति है औपचारिक शिक्षा का सिद्धांत हिंदू धर्म में बहुत ही सीमित रूप में है औपचारिक शिक्षा केवल वेदों के अध्ययन तक ही सीमित है। यह स्वाभाविक था क्योंकि हिंदुओं की यह धारणा थी कि वेदों के बाहर कोई ज्ञान नहीं है ऐसी स्थिति होने के कारण औपचारिक शिक्षा वेदों के अध्ययन तक ही सीमित रही इसका एक दूसरा परिणाम यह हुआ कि हिंदुओं ने यह माना है कि उनका यही कर्तव्य है वेदों के अध्ययन के लिए स्थापित पाठशालाओं से केवल ब्राह्मणों को ही लाभ हुआ शासन ने कला तथा विज्ञान के अध्ययन के लिए संस्थाओं की स्थापना करना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी जिनका व्यापारी तथा मजदूर वर्ग के लिए उपयोग हो सकता था शासन की इस उपेक्षा के कारण उन्हें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ा प्रत्येक वर्ग ने वे जो कार्य परंपरा से करते आ रहे थे उसे करने का ज्ञान अपने सदस्यों को देने का प्रबंध किया वैश्य जाति के लोगों का यह कर्तव्य था कि प्रत्येक युवा वैश्य व्यापारिक तंत्र गणित कोई भाषा तथा व्यापार की कुछ वास्तविक जानकारी जान सके इन बातों की शिक्षा उसे उसके पिता के साथ व्यापार करते समय मिल जाती थी कलाकारों अथवा दस्तकारी वर्ग जो शूद्रों से उभरा वह अपनी कला दस्तकारी अपने बच्चों को इसी तरह देने लगा शिक्षा पारिवारिक बन गई थी शिक्षा व्यवहारिक थी उसने केवल विशेष कार्य करने की कुशलता बढ़ाई उसने नई धारणाएं नहीं बनाई उसने दृष्टि का विकास नहीं किया जिसका नतीजा यह हुआ कि व्यवहारिक शिक्षा ने उसे केवल कार्य करने का एक अलग और समान तरीका सिखाया जिससे उसकी कुशलता बदलते वातावरण में एक ठोस अयोग्यता बन गई निरक्षरता हिंदू धर्म का एक कुटिल परंतु संपूर्ण प्रक्रिया का स्वाभाविक अंग बन पाई इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे लिए मनु द्वारा वेदों के अध्ययन तथा शिक्षा से संबंधित जो नियम बनाए गए उनकी और ध्यान देना आवश्यक है उसमें निम्नलिखित नियमों पर विचार किया गया है एक दशमलव आठ आठ वेदों के अध्ययन करने तथा वेदों की शिक्षा देने का कार्य श्रिष्टा ने ब्राह्मणों को सौंपा है एक दशमलव आठ नौ क्षत्रियो को आदेश दिया है कि वे वेदों का अध्ययन करें एक दशमलव नौ शून्य वैश्यों को उसने श्रिष्टा ने आज्ञा दी कि वे वेदों का अध्ययन करें दो एक एक जो गुरु की आज्ञा के बगैर वेदों का ज्ञान प्राप्त करेगा ऐसा माना जाएगा कि उसने धर्मशास्त्रों की चोरी करने का अपराध किया है और वह यातनाओं में डूब जाएगा चार दशमलव की उपस्थिति में वेदों का अध्ययन न करें नौ दशमलव एक आठ स्त्रियों को वेदों के श्लोकों से कोई सरोकार नहीं है ग्यारह दशमलव एक नौ आठ यदि किसी द्विज ने अनुचित रूप से वेदों का रहस्योदघाटन किया है अर्थात शूद्रों तथा स्त्रियों को तो वह पाप करता है एक वर्ष जौ का आहार करके अपने पाप का प्रायश्चित करता है इन श्लोकों में तीन भिन्न भिन्न प्रस्तावों का समावेश है ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य वेदों को अध्ययन कर सकते हैं परंतु इनमें से केवल अकेले ब्राह्मणों को ही वेदों की शिक्षा देने का अधिकार है परंतु शूद्रों के संबंध में उनको वेदों का अध्ययन ही नहीं करना चाहिए बल्कि उसके पठन को भी नहीं सुनना चाहिए मनु के उत्तराधिकारियों ने शूद्रों की वेदों के अध्ययन से संबंधित इस अयोग्यता को एक अपराध बना दिया जिसके लिए कड़ी सजा हो सकेगी उदाहरण के लिए गौतम ऋषि ने कहा है बारह दशम्बर चार यदि शूद्र जानबूझकर वेदों का पठन सुनता है तब उसके कानों में पिघलता शीशा या लाख डाली जाए यदि वह वेदों का उच्चारण करता है तब उसकी जबान काट दी जाए यदि वह वेदों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है तब उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए कात्यान ऋषि ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं ऐसा कहा जा सकता है कि प्राचीन संसार ने सामान्य लोगों को शिक्षा देने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल होने का अपराध किया है परंतु संसार में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसने अपनी सामान्य जनता को धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने की मनाही का अपराध किया हो किसी भी समाज ने कभी भी अपनी सामान्य जनता पर शिक्षा प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाने का अपराध नहीं किया है किसी भी समाज ने ऐसी चेष्टा नहीं की केवल मनु ही एक ऐसा दैवी कानून बनाने वाला व्यक्ति है जिसने सामान्य जन के ज्ञान के अधिकार को नकारा परंतु मैं इस पर अधिक चर्चा नहीं कर सकता मैं बहुत शीघ्र ये बताने के लिए चिंतित हूँ कि सामान्य जनता पर वेदों के अध्ययन के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने से किस प्रकार निरक्षरता तथा विधर्मी जीवन के अज्ञान का निर्माण हुआ इसका उत्तर सरल है ये बात समझना आवश्यक है कि पढ़ाई लिखाई का वेदों के अध्ययन तथा शिक्षा से स्वाभाविक संबंध है पढ़ाई लिखाई उन लोगों के लिए आवश्यक चीज थी जिन्हें वेदों के अध्ययन का विशेष अधिकार था और वे इस अध्ययन के लिए मुक्त थे जिन्हें वेदों के पढ़ने का अधिकार नहीं था उनके लिए पढ़ाई लिखाई आवश्यक नहीं थी इस प्रकार से, शिक्षा वेदों के का एक बन नतीजा की वेद के अध्ययन तथा शिक्षा से संबंधित सिद्धांत पढ़ाई लिखाई की कला पर भी लागू हो गया जिन लोगों को वेदों के अध्ययन का अधिकार था उन लोगों को ही पढ़ने लिखने का अधिकार प्राप्त हुआ जिन लोगों को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था उन लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से भी वंचित रखा गया इस प्रकार यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि मनु के विधान के अनुसार पढ़ना लिखना केवल कुछ मुट्ठी भर ऊंचे वर्णों का अधिकार बन गया और निरक्षरता उन अनेक नीचे वर्णों का भाग्य बन गई इस विश्लेषण में थोड़ा आगे बढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि शिक्षा का निषेध करने के कारण मनु ही उस अज्ञान के लिए जिम्मेदार है जिसमें सर्वसाधारण जनता फंस गई इस प्रकार हिंदू धर्म ज्ञान के प्रसार का एक माध्यम होने की बजाय अंधकार का एक सिद्धांत है इन तथ्यों पर विचार करते हुए हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता की उन्नति के लिए जिन स्थितियों की आवश्यकता होती है हिंदू धर्म उनके विरुद्ध है इसलिए वह स्वतंत्रता को नकारता है